श्री श्रीरामकृष्णकमृत परशिष्ट द्वितय परेद प्रभु श्रीरामकृष्ण तथा प्रचार कार्य समेशा हास्े स्थगि सती वंकीन वाचारंभवा वंकीम महाशय बताचार्य कथम न क्रीय से श्रीरामकृष्ण हसन प्रचार तत्क अभिम मनुष्यस्थ क्षुद्र जीव प्रचार सब कुत् ये सूर्य चंद्रमश सृष्ट्वा एक प्रकाश कृतवा प्रचार कार्यं कार्य किनाया साध्यम स साक्षात्ूय आदेशं न ददा चेत प्रचारो नवती पर न सैक आदेश न जाता तम प्रवचन कुरन्सी तत्दिवस लोका सृष्यस्मरेयु यथा यहां क्षण उदीपन किम अवत्म वक्षसि तबत् लोका वजिष्य अह अवता साधु उक्त या विस्मृम्येत ततः क्वा किुस्तव स्फीत उमूक आकृष्टते चेदमी यहां संकोचम सकोचमा किंच साधनेन न विधातव्यम, विधात अन था प्रचारो नवती स्वयं शयुँ न स्थान लभे शंकर आहवती स्वयं शयन स्थान नास्ति पुनः आहवती अरे शंकरे एहि मसौ शयिष्यसे हाष्यम तदेश हालदार पुष्कर तटे प्रत्यम पुरुषोत्सर्गछन लोका एक दृष्टि भर्तन करतव लोक भर्स क्रिय तथा पुरषोत्सर्गो न वृद्धो अंतीजना आवेदन करणिज्य संस्था व्यज्ञापय व्यज्ञापय ते एक विज्ञप्ति लग्न अकर्षु अषं न तक तथा कृते कंडे तथा पूर्णतः सर्वृद्धि पुनः नास्त कि दुशीलाचरण वाणिज्य संस्था सर्व मथाईर साक्षा आविर्भूय आदिशति चेहर तचारो बोकशिष्क्षा अवचं शुणुयात स गंभीर भाव स्थिरा सतण्व श्री युक्त बंकिमह तथा परकाल मृत्यो पर जीवन सादृश्या उपत्तिमकृष्ण उप पंकिम प्रति अस्त भाँन तो महापंडिता किंच बहुत पुस्तका रचिता है भाई किं बृषे मनुष्य कर्तव्य किरकाल तो अस्किम परकाल सुनः क श्री श्रीरामकृष्ण आम परम अन्य लोक गमनम न विधाते पुनर्जन्म नवती कि्ञानलाभोरलाभो नव संसारे प्रत्यागमनीय कथमी निस्तारों तबत्ल अस्त ज्ञानलाभे सती ईश्वर साक्षात्कार सती मुक्ति सिद्ध्युन प्रत्यार्तनीय सिद्धम उप्यते चेत न पुनः वृक्षस्फूर्ति बना कोप्व तम आदा न पुनः सृष्टिक्रीड़ा स संसार कर्म न शक्नो तर तो कमी कांचन्यो आसक्ति नीति सिद्धं धान्य पुनः क्षेत्रे उत्वा किं सैन बंकि हसन महाशय पर अभी द्रुमा न संपद्य श्री श्रीरामकृष्ण ज्ञानी तदर्थम कुत्रिनम न ईश्वर साक्षात्कार सा अमृतफल ललाबूकूष्माडफल न तनर्जन्म नवती पृथ्वी उच्यता सूर्यलोक उच्यता चंद्रलोको वुराने तेन प्रत्यावर्तनीय न विदे उपमा एक धूप पंडित कि अधीत न्याय अ भीकर इत्युक्ते व्याघ्रव भीकरुक् एकं भयंकरं लांगूलं अथवा कि समेश हाषम अहम केशवशेनम त वचनम अवदम केशव अपृछत महाशय पर काल की कि अस्म न इतस्त अवद् अवदम कुंभकारा स्थी शोषणाथ स्थय तेसु पक्वस्था अंति पुनः आम स्थापित क्वचि गवादय आग्छति चेत स्थमृद गवस्थ्यो भजते चेत कुंभकार किंतु आम स्था भजते चेहर कुंभकारनता गृह आनयती आनीयजलें मर्दी मर्दित्वा पुनः चक्रे स्थापित नूतनाथी निर्मति न्यजती अतः केशवम अवदम यवद आम्व सियाद कुंभकारों नजे यवलाभ सैत् यदर्शन होती कुंभकारन चक्रे निपत न्यक्षति अश्थ पुनः पुनः एतत संसारे आगतव्य नास्तर तस्े सदा कंभकार त्यज यारा मायासृष्टे किम न संभवती ज्ञानी मयां अतीत सया संसारे किम किय माया संसारे लोकशिक्षा लोकशिक्षादा ज्ञानी विद्या मयां आश्रि ठति तत्कर्मकते यहाँ शंकरचार्य वंकिम अस्त भवता किच्यते मनुष्य कर्तव्य कि वंकिम आसन महोदय त यदी ब्रवीति तहि आहार निद्रा तथा मैथुन श्रीरामकृष्ण विरक्त सन हंत अतिनबुद्दि याद रात्रिदिवे मुखा निर्गछति लोका यदादी तदुद्गारो मूलक प्राश्यते चेत मूलकोद्गारो आम नारिकके सेद नारिककेगारोमीकाचन मध्ये रात्रिदिवती कि वच एवं मुखो निर्गछति कवल विषयचिंता क्रीय से चे कपटस्वभा मनुष्य कपटो बवती ईश्वरचिंता कौती चेद ऋजुस्वभावर साक्षात्कार सती तदनम कोप न ब्रूियाुक्त वंकम कवल पांडि तथा कामली कांचने वकीम प्रति केवलपाण्डि कि सैदी ईश्वरचिंता न वर्त यदि विवेकवैराग्य न स् पांडि किंस यदि कामने कांचनो मनोवर्तल शकुन अत्युच्च आरोहती परम शवस्तूपं प्रतिन अनिया पंडित बहुत शास्त्री अधीतवातया श्लोकावृत्ति कर्त शक्नो अथवा पुस्तक विरचित किंतु स्त्रीजनसु आसक्त्यक मान सार वस्तु मनुते स पुनः पंडित कथम अधीशर मनो न वर्त चेत पंडितः कथम केचन मनते कवल ईश्वर ईश्वर की कुरानी उन्मत्तासा सब कीदृशा चतुरा कीदृशन सुखम अम्यक मान इंद्रिय का मनुते अहम अतु किंतु कापुरीस प्राशन कारभाजन काकंप से भो कथम स्थम्मा अति उत्पतर सर्वे स्तब्धा ये पुनः ईश्वरचिता कुरानी विषयाशक्ति काम कांचन प्रतीपीते च्यपगाम रात्रिदिव प्राथयती यहाँ विषय रसतायते हरिपादपुरा अंतरेण नान्यत किसा तेसाम हंसस्वभाव हंस इव, हंसस्य अग्रतो नीर क्षीर देही नीर परित्यज्य पयः पाश्यति अभी चंसगति दृष्टवा एकजुष चलिष्य शुद्धभ गति अश्वराभिमुखीनी सूनः नान्य कि वाछति तस्में नान्य किमचति बंकिमं प्रति सामने भवता किमपि न मन्तव्यं पङ्किमः महोदय मिष्टं श्रोतुं नागतः अस्मि